शांति शांति शांति तारकता क्रम चेतकजूत्र चले हाँ सूत्र का अथ तो बताए था, बताया था? सूत्रकार बता दें टीका में, ज्ञान ज्ञान का में एक विषक देश करके। ज्ञान में विवेकज जान से दर्शि विवेकजन का ज्ञान लक्षति सर्व जानक विवेकज ज्ञान में लक्ष्य निर्देश विवेकज्ञान ये लक्ष्य है और बाकी लक्षण है तारकम तारक सर्विषम सर्व अक्रमम विषय इति चेषम लक्षणम संसार सागरा तार इतनी तारक संसार समुद्र से रक्षा करने वाला होने से तारक हो गया पार करने वाला वाले विवेकजन ज्ञान भाषा में तारकमिति स्व प्रतिबोत्थम अनौपदेश मित्यर्थम अपने बुद्धि के उत्कर्ष से कल्पना करके सिद्ध होता है यह ज्ञान होता है किसी के उपदेश से नहीं स्व प्रतिवाय अपने बुद्धि में उत्कर्ष बुद्धि उत्कर्ष से ही कल्पना करके निश्चय करता है विषय ज्ञान निंचित अभी इतरतः इसी ज्ञान का कुछ नहीं सब अभिषे सर्वता, सर्वता है अतीत अनागत प्रत्युत्म आगे ही, सर्वं ही, सर्वता ही ही है पर अतीत अनागत प्रत्युत्वन सर्व को सबको जानता है सर्वता पर्याय ही जानती पर्याय एक अंश उसके अंतर्गत भेद से भेद के साथ सबको ठीक जानता है अतीत अनागत वर्तमान प्रत्युत्वन है वर्तमान को भेद के साथ जानता है क्रम एक क्षणारूढ़ सर्वथा गृह क्रम से नहीं एक ही में सबको जान लेता है क्रम से एक को जानता है उससे दूसरा उसके बाद ऐसा नहीं एक क्षण में सबको सब प्रकार ग्रहण कर लेता है एक तवेकजम ज्ञान परिपूर्णम ये विवेकजन्य ज्ञान है परिपूर्णम ठीक है में पूर्वस्मत प्रतिभात विशेषेति प्रतिभा ज्ञान से विलक्षण है सर्वता विषय पर अवांतर विशेष विशेष में अंतर्गत जितने भेद को जानता है अतएव विवेकजम ज्ञान परिपूर्णम पूरा सर्व विषय ज्ञान है ना से क्वचि किंचित कथित कदाचि अगोचर इस ज्ञान का कोई क्वचि कहाँ भी किसी देश में किंचित कोई कथित किस प्रकार किसी समय अगोचर नहीं होता है सब विषय है तावज़ ज्ञानांतरम संप्रज्ञा तो अंश ज्ञान संप्रज्ञात तो इसका अंश है परम किम संप्रज्ञात संप्रज्ञात ज्ञान से क्या है परिपुनमित्या। ए, परिपुनَّ है no भी इसका है समाधि अंश तस्तर किशयोगप्रधिश्रदीप योग टिका में योग प्रदीप संप्रज्ञात समाधि किसान संप्रज्ञात सामग प्रदीप है कह यस्य उसका प्रारंभ में क्या है अवसान में क्या है किससे आरंभ होकर के कहाँ तक है संप्रज्ञात समाधि इत्याह भाष्य में योग प्रदीप ज्ञान दीप्तिमान प्रदीप है प्रकाश वाला ज्ञान रूप दीप्ति वाला है संप्रज्ञात मधुमतिम भूमि योग प्रदीप हो गया मधुमतिम भूमि उपाध्याय यावद परिसमाप्ति परिस मधुभूमि से मधुमति भूमि से आरम्भ करके समाप्ति तो कहे योग प्रदीप है प्रज्ञा एवं मधु मोद्तम प्रज्ञा को मधु कहा गया मोद का कारण है उनसे मधु हो गया यथोत्तम प्रज्ञा प्रसाद मारूह्य कहा गया था तदवती है मधुमति तांग उपाधेय वहां से लेकर के यावद परिसमाप्ति सप्तः प्रातभूमि प्रज्ञा त्रांत भूमि प्रज्ञा ये पहले कहा गया था द्वितीय पाद में सप्तीश मंत्र है दो सौ सैतीस पृष्ठ में आया था तस्य तो तर सत्तः प्रातभूमि प्रज्ञा अशुद्धवलापगम्त प्रत्यादे सती सप्तकार प्रज्ञा विवेक एक पिज्ञात हेय नाश्य पुनःपरिज्ञेय क्षीण हेय हेतव अरु हान बुद्धि निरोस्थाना तेन प्रलया उत्पाद तीन क्या साथ में से से, छेत, छेत से है यम और क्षेत्र क्षेत्र विशेष साक्षातकार द्वितीय निरध समाधि के द्वारा प्रज्ञा की समाप्ति और भावित विवेक ख्या उपाय निष्पादन किया पंचम हो गया चरित अधिकारा बुद्धि कार्य कर लिया और उसके बाद है चित्त विमुक्त है बुद्धि के गुण सुख आदि स्व कारण में प्रलय से लीन होते हैं और सप्तम है एक अवस्था सप्तम या प्रात प्रज्ञा पुरुष गुण संबंध अतीत तो हो जाता है ये सात प्रकार प्रज्ञाएं कहा गया था प्रातभूमि जितने ज्ञान होना था कर्तव्य स हो जाता है प्रातभूमि विवेक ख्यातिप है विवेकजम विवेकज्ञान तारक होती ज्ञान संसार से पार करने वाला है तदंसस्य तद हैद्रदीप सेवेक ज्ञान का अंश होता है तारक है ठीक है परंपर कैवल्य से हेतुन सभीभूती संयम उत्तरा सत्तुरुष अन्यता ज्ञान साक्षात कैवल्य साधन श्रोत्र बता रही थी परंपरा से कैबल्य का हेतु विभूति के साथ संयम को कथन करके संयम हो गया कैबल्य का हेतु परंपरा से और ऐश्वर्य सब बताया सत्यपुरुष अन्यता ज्ञानम यही प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है साक्षात साधनम साधनमोक्ष का साधन यही भेद ज्ञान है इसमें सूत्र का अवतरण करते प्राप्त विवेकज ज्ञान से प्राप्त विवेक ज्ञान सेवेकजन्य ज्ञान प्राप्त कल्याण अथवा नहीं क्या हो सत्त हो शुद्धि सत्तम सत्तुषुद्धिम्ये कवल्यमती सत्त पुरुष से दोनों शुद्धिम्ये दोनों शुद्ध ही समान होने पर सत्य और पुरुष में समान है पुरुष तो शुद्ध है सत्य ऐसी शुद्ध हो जाने पर तो कैवल्यम मुख्य होता है टीका में विवेकजम ज्ञान भवतु माँ बात विवेकजन्य ज्ञान हो अथवा नहीं हो सत्य पुरुष अन्यता ख्या कैवल्य प्रयोज की इत्यर्थ है कैबल्य का प्रयोज कारण है इति इति इति सूत्र सूत्र समाप्तो के लिए ये इसी पद में सूत्र हुई इति सूत्र इति शब्द किरा शिमत अनश्वर सेवेक ज्ञान भागे न बैल भाष्य मे यदा निर्धतरजस्तमल बुद्धिसत्व पुरुषस्य अन्यता प्रत्यय दग्धक्लेशीज होती भवति शुद्धिसारूप्यमिवापन्न पुरुषस्य उपचरित शुद्धि निर्धतरजस्तमल रजस्तमें निर्धतासत्वा बुद्धिसत्मित रजगुण तमगुण मल पुरा निर्धार स हो गई अत्यशुद्ध हो गया बुद्धिसत्म पुष्स अनता प्रत्यय मिककारष से अतः प्रत्येदमात्र कर्ता है अन्यता अन्य प्रत्ययमात्रिकारे कार्य उसका है दग्ध क्लेशिसत्व क्लेशीज युद्धि तथ बुद्धित्व ऐसे हो जाता है क्लेश बीज में नष्ट हो गया तदा पुरुषस्य से शुद्धिशाल आपन्नम पुरुष की शुद्धि के अदृश्य बुद्धि सत्व को प्राप्त कर लेता है रजगुण तम गुण समाप्त हो गया किले से उसके नष्ट हो गया ज्ञान प्राप्त करने से पुरुष के समान शुद्धि समान शुद्धि बुद्धि स्वरूप स्वच्छ हो, हो जाता है, हो जाता है शुद्धि सारूपम एवं अपन समान जैसे हो जाता है तब तो तदा पुरुष से भोगा भाव शुद्धि भोग नहीं रहता है तो शुद्धि कुछ भोग करने का है तो शुद्धि नहीं है भोग जब नहीं तो शुद्धि है एतस्याम अवस्थाएम कई बल्य ईश्वरस्य से अनिश्वर सेवा इसी अवस्था में कई होता है ऐश्वर्युक्त हो अथवा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो दोनों के लिए है, दोनों का विवेक ज्ञान भाव हो इतर विवेक जो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ईश्वर नहीं तो नहीं तरह से दोनों को कैबल्य प्राप्त होता है भेद ज्ञान होने पर टीका में ईश्वर से का अर्थ पूर्वक ही स्वयं मेरे ज्ञान क्रिया शक्ति माता जो संयम कह गये संयम के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया कुछ कि क्रिया शक्ति प्राप्त हुई ज्ञान क्रिया शक्ति वाला हो गया ईश्वर ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हुआ अनश्वर सेवा सर उत्तेन सवेक जी ज्ञान भागे न सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर भी अब्यवेक जी ज्ञान सामान उत्तेन सैमेक ज्ञान भागे नवेक जी ज्ञान ईवर सेवा ईश्वर से अनश्वर सेवा और इतर से वहा और इतरस्य, से उससे अतिरिक्त है इतर है टीका में अनुत्पन्न ज्ञानस्य, से जिसका ज्ञान विवेक ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान नहीं हुआ न विभूति सुख का अपेक्षा अतीत जिसको ज्ञान नहीं हुआ विवेक ज्ञान विभूति की कोई आवश्यकता नहीं नहीं दग्ध क्ले सीज से ज्ञाने पुनरअपेक्षा काचिद अस्ति क्ले बीज दग्ध हो गया तो विवेक ज्ञान होना ये कोई जरूरत नहीं ज्ञाने का चीज अपेक्षा नीका मे नदि अनपेक्षता विभूत है कैबल्य तो नीभूति काचिद अपेक्षा अस्भूतिक अपेक्षा नहीं इसर, दग्धक्लेशीज से ज्ञान पुनरपेक्षा क्या चीदस्थान दग्धक्लेशन में अपेक्षा नहीं ज्ञान का ज्ञान सेपूनता ज्ञान सती दग्धक्लेशीज से ज्ञान सति पुनरपेक्षा क्याचिना ज्ञान में अपेक्षा नहीं मतलब ज्ञान होने पर और विभूति की अपेक्षा नहीं है ये विभूति ज्ञान होने के बाद विभूति की अपेक्षा नहीं अन्पेक्षिता कैबल्य व्यर्थ स्तरीय उपदेश विभूति यदि कैबल्य मोक्ष में अपेक्षित नहीं है तो उनका उपदेश फिर व्यर्थ हुआ इतः सिद्धि सिद्धिद्वार सत्त्व समाधिजम् ऐश्वर्यक्रांत पर निवर्तते जो पहले का सप्तुद्धि द्वारे न अंतुण शुद्धि के द्वारा समाधिजम् एक उपक्रांत अंतुण शुद्धि के द्वारा ये समाधिजम ज्ञान है ऐश्वर्य ऐश्वर्य समाधिजम ऐश्वर्य ज्ञान समाधि जो ऐश्वर्य है ज्ञान ये कहगे अंतोण शुद्धि के द्वारा किंतु ज्ञान का फल तो परमार्थत ज्ञा अदर्शन निवर्त ज्ञान से दोनों का अधर्शन अज्ञान की निवृत्ति होती है तो अदर्शन निवृत्त होने पर तस्वीन निवृत्त न सन्ती उत्तरे क्लेशा अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेशा है अज्ञान के निवृत्ति हो जाने पर और क्लेश नहीं है अक्लेशा भावा तो कर्म भाव। क्लेशा भाव कर्म विपा का भाव क्लेश नहीं है तो कर्म फल भी जातु भोग भी नहीं जन्म भोग नहीं होगा चरिताधिकाराश इतस्याम अवस्थाया गुणा इस अवस्था में गुण अपने कार्य कर लिया चरित अधिकार यही ही गुण ही चरिता अधिकारा अपने कार्य कर लिया न पुरुष से पुनर्दृश्युपतिष्ठन्ते फिर पुरुष का भोग्य रूप से उपस्थित नहीं, नहीं होते है गुण पुरुष के द्वारा दृश्य नहीं होते हैं तत्पुरुष से कैवल्यम यही पुरुष का कैबल्य जब गुण दृश्य नहीं होगा अपने कार्य कर लिए तब तो मुक्त है कैवल्य केवल से भाव तदा पुरुष सर्वमात्र ज्योतिर्मल केवली भवति। होती सर्वमात्र ज्योतिर्य केवल सर्व प्रकाश रूप है अत्यंत शुद्ध केवल होता है मुक्त होता है टीका में शुद्धि सत्वशुद्धि द्वारे नूत लक्षण तृतीया तृतीया शुद्धि के द्वारा कुछ शुद्ध ही हो गया तब सत्य सिद्धि द्वारे न सत्यशुद्धि द्वारे न ये सब समाधि ऐश्वर्य ज्ञान का आ गया सत्वशुद्धि के लिए और ज्ञान से तो अदर्शन निवृत्ति साक्षात फल है न अहेतव कैवल्य विभूत कैवल्य के लिए विभूति अत्यंत अहेतु हे व्यर्थ है इस नहीं किंतु न साक्षात इतर्थ साक्षात तो हेतु नहीं है अंतुण शुद्धि के द्वारा हेतु है, तो है। ज्ञानम ज्ञान विवेकजक्रांतम यंपरेण कारण ज्ञान जो विवेकज ज्ञान कहा गया परंपरा से कारण है अंत सुद्ध, सत्वशुद्धि के द्वारा कैवल्य फलक है तथा औपचारिक न मुख्यम वो कारण जो हुआ औपचारिक गौण हुआ मुख्य नहीं साक्षात नहीं हुआ परंपरा से कारण है परमार्थ तो मुख्य परमारतिरव्य इतर्थ परमार्थ पुरुष प्रकृति प्रकृति, प्रकृति पुरुष का जो अन्यथा ख्याति ज्ञान भेद ज्ञान वही मुख्य है परमार्थ का ये कैवल्य का कारण है मुख्य कारण है ज्ञानादिति ज्ञाद प्रसंख्याद वही ज्ञान है वो ज्ञान लगातार ऐसे रहता है उससे ही अज्ञानी निवृत्ति कई भले होता है परिनामः अत्री परिणाम भूति संयोगस्तासु संयोगता विवेकजम् अत्र पादे इसी पादे में अंतरंगाणी अंगानी अंतरंग अंग, अंग प्रपंचता बुद्धिपरिणाम संयम संयम से जो परिणाम फल होता है भूति संयोग विभूति भीभुति, विभूति भीभुति, का संयोग प्राप्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति तासु तसु तासु विभूतिषु विभूति होने पर विवेकजन्य ज्ञान ये भी कहा गया है इस पाद में इति पादार्थ संग्रह श्लोक पादिक अर्थ को संग्रह करने वाले श्लोक हैतंजलग भाष्य से टीकाया भास। पातंजल प्रवचने विभूति पाद तृतीय यदि श्रीमद बाचस्पति मिश्र विरचिताया पातंज भाष्य व्याख्याम समाप्तः वै तत्वशारद्यापूतिपाद स्थितियादे पचपन हे किदेन तय रूप रूप स्थानी और किसका है तेरे नहीं और कोई योगीराज कोई है और है कोई इसके पूर्व पाद दोनों पाद भी है तैर है ऐसे ही लाने पर हाँ नहीं दोनों हो जाएगा प्रथम पाद बोलो अतः योगानुशासन प्रथम पाद किसका कह नहीं है नहीं। इधर भी कोई है नहीं नहीं द्वितीय पाद बोलो ये तीन पाद में से कल में कौन कर सकता है कर्फ एक दो तीन पाद बताओ कोई एक पाद दो सास नहीं किसी दो पाद प्रथम द्वितीय पाद किसका है तीन पाद है या दो पाद सुनाओगे तीनों हाँ तीनों कब काल क्या नबेमी को नब्बे में आ जाएगी ना पर कल में कल में है पर में है नब्बे में काल नहीं होता तो में को तीन पास क्या है कि तैयार और कोई है बोलो दोनों इधर बैठे तीन पाद कोई है नहीं कितने नवमी को तीन पाद होगा या दो पाद बोलो कितने पासनाना नब्बे में के दिन Hmm, कितने तीन हो जाएगा <laughs> बोलू नवीन को कितने पाद सुनाओगे एक पाद दो पाद तीन पाद बताओ दो पाद तीन पाद कोई को सुनाने वाले है नवीन को नवीन कितने परेशान कल को नहीं कल को तो नहीं हुआ ना कल को जाएगा कल को जाएगा अच्छा ठीक है नवीन को कितना हो जाएगा उधर कोई है दो तीन पास सुनाने के लिए योगिराज कोई है नहीं आज ओम पूर्ण मद